शांति तत्वों का बड़ा महत्व है हम प्रारंभ ही करते हैं इस कदम से कि हमें शांति मिले कुछ देर के लिए शांत रहना आ जाए हम सभी भाई बहनों को बहुत पसंद है और यह बहुत आवश्यक बात भी है अब उसमें कुछ कठिनाई होती है और कठिनाई यह होती है कि जब हम शांत रहना पसंद करते हैं बाहर से कार्य नहीं करते हैं अकेले में चुपचाप होते हैं तो उस समय अपने ही भीतर से बहुत प्रकार के विचार उदित होने लगते हैं, बहुत प्रकार की बीती हुई बातों की याद आती है भविष्य की कल्पनाएं आती हैं, वर्तमान की कठिनाइया सताती हैं, अनेक चिंतन में हम फस जाते हैं और मस्तिष्क के लगातार क्रियाशील रहे उसमें तरह तरह के विचार आते रहे हम उसको नापसंद करते रहें दबाने की कोशिश करते रहें और उनसे हम हारते रहे इस दशा को कोई भी साधक पसंद नहीं करता है और इस दशा में उलझ जाने से आगे विकास में बहुत बाधा हो जाती है इसलिए इस प्रश्न को सुलझाना इस समस्या का समाधान करना हम लोगो के लिए आवश्यक है अनुभवी संत की सलाह ऐसी है कि इस दशा से हमें खबराना नहीं चाहिए पहली बात जो हमारे लिए बहुत काम की है वो ये है कि मेरे बिना चाहे और बिना किए जो कुछ हो रहा है वह सदैव ही हितकर है ऐसा मान करके हमें घबराना नहीं चाहिए अब आप मुझे बताइए शांति काल में मन के भीतर जो हलचल पैदा होती है उसको हम लोग पैदा करना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। और पैदा करने के लिए कुछ करते हैं उस काल में नहीं करते हैं तो वह सब कैसे हो रहा है तो मेरे बिना चाहे हो रहा है और बिना किए हो रहा है मैंने किया भी नहीं और मैंने चाहा भी नहीं और मुझको पसंद भी नहीं है ऐसी हालत में जो प्राकृतिक ढंग से प्रतिक्रिया हो रही है उसको बुरा समझ करके उससे घबराना नहीं चाहिए बहुत धीरज जा आ जाएगा एक बात हो गई अब शरीरों से ऊपर उठने के लिए सब प्रकार की गति बिल्कुल शांति में जाकर समाहित हो जाए और अपने में तीनों शरीरों से तादात्म तोड़ने की सामर्थ्य आ जाए इसकी तैयारी उनको चाहिए अब कैसे होती है वैज्ञानिक स्तर पर जो मैंने पढ़ा है और संतणी में सुना है अपने पर प्रयोग करके देखा है तीन आधार हैं मेरे पास एक तो वैज्ञानिक स्तर से मन की क्रियाओं का अध्ययन और संत के पास बैठकर कर देहाती जीवन में पहुँचने के उपायों को सुनना समझना और अपना जीवन जिस स्तर पर है उसी स्तर पर साधन के सत्य का प्रयोग करना ये आधार है मेरे पास इनके आधार पर मैं साधक भाई बहनों की सेवा में यह वैज्ञानिक सत्य निवेदन कर रही हूँ कि जहा जहा संसार में हमारी पसंदगी है जिन जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को मैंने अपने लिए पसंद किया है सुखद माना है उन्हीं का प्रभाव अहम में अंकित होता है ये वैज्ञानिक सत्य है और जो प्रभाव अंतित हो चुका है जिससे मन और चित्त पर अनेक प्रकार के राग द्वेष जम गए हैं उनको मिटाने के लिए प्रकृति को जब तक कभी अवसर मिलता है तो वो निष्कासन की क्रिया आरम्भ हो जाती है जिस समय आप किसी प्रकार का सुख नहीं ले रहे हैं और जिस समय आप संसार के साथ मिल करके सुख सुविधा का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं ठीक है ना जब, जब शांति संपादन के लिए एकांत में बैठते हैं, तो उस समय जगत के साथ मिलकर कोई प्रवृत्ति करते हैं क्या नहीं करते ना तो उस समय किसी प्रवृत्ति में भी हम लोग नहीं लगे हैं ऐसी घड़ी में जब मैंने प्रवृत्तियों को छोड़ दिया है तो उस काल में जब हम बाहर से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्रकृति की शक्ति जो है वो मेरी मदद करती है क्या करती है की भूतकाल के भोगे हुए सुखों का प्रभाव और असत को पसंद करने का परिणाम जो तो मेरे भीतर जमा हो गए थे उनको निकाल निकाल करके कौन लेवल पर ला करके चेतन स्तर पर ला करके उन्हें खत्म करने का काम प्रकृति की ओर से होने लगता है तो ये हितकर होगा की अहितकर होगा तो कर होगा ना इसीलिए मैंने निवेदन किया ये बात स्वामी जी महाराज के पास आ करके मैंने सुना तो मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य के मस्तिष्क की क्रियाओं का जो अध्ययन था उसमें संत के अनुभव का प्रकाश लेकर के बहुत स्पष्टीकरण हो गया क्या सुना मैंने कि भाई तुम चिंता मत करो घबराओ मत जो क्रिया तुम्हारे किए बिना हो रही है जाने बिना हो रही है वो क्रिया हानिकारक कभी नहीं हो सकती। तो शांति संपादन काल में भीतर के जमे हुए सुख भोगों के प्रभाव निकलते हैं खत्म होने के लिए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि उनको खत्म होने देना चाहिए हम लोग क्या करते हैं कि अरे राम राम राम संसार का चिंतन आ गया अब इसको हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ ठीक बात है कैसे हटाओगे जोर डाल करके मन की शक्ति को रोक लो जोर डाल करके रोकने से कुछ देर के लिए मन की गति रुक जाती है नहीं रुकती है ऐसी बात नहीं है जोर डाल के रोकने फिर उठ जाती है लेकिन यह वैज्ञानिक शक्य है कि जब जोर डाल करके आप भूतकाल के जमे हुए विकारों को चेतना में आने से रोक देते हैं तो वे अचेतन स्तर पर ठहर जाते हैं और जिन्होंने इसका प्रयोगात्मक अध्ययन किया है वे कहते हैं कि चेतन स्तर पर दबाव देने का परिणाम ये होता है की अचेतन में छिप करके ये विकार जो हैं दिन दूने रात तो उन्हें बढ़ते चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए साधक को बड़ी सफलता मालूम होती है कि मैंने मैंने मन की गति को रोक लिया कि मैंने चित्र वृत्ति को स्थिर कर लिया थोड़ी देर के लिए उनको बहुत सफलता मालूम होती है लेकिन भीतरी बात क्या है कि चेतन स्तर पर से नीचे की ओर दब जाने पर और चेतन में जाकर ये विकार और भी अधिक बलवान होते रहते हैं एक एक मनोविज्ञान वेत्ता ने उदाहरण दिया तो कहा कि जैसे गीली लकड़ी को अंधकार से आ, अंधेरी कोठरी में बंद कर दो और छोड़ दो तो उसमें ए, एक ही रात में बहुत से फफुंदे उठ जाते हैं फंगस निकल आते हैं उसमें से तो उसी तरह से मन के जो पुराने भूतकाल के प्रभाव जमे हुए विकार हैं उनको निकलने से रोक दोगे तो वो भीतर जाकर के बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाते हैं बलवान हो जाते हैं और जिस समय तुम मन की गति को रोकने वाला अभ्यास छोड़ोगे उस समय मौका पाकर के वे तुम्हें पराजित करेंगे इसलिए वैज्ञानिक उपाय क्या है वैज्ञानिक तो उपाय यह है कि भूतकाल के प्रभावों को निकल जाने दीजिए आप उनको रोकिए बस कुछ साधकों का ऐसा अनुभव है जिन लोगों ने इस विधि से काम करना शुरू किया कि हम रोकेंगे नहीं उनको निकलने देंगे उन्होंने से किसी किसी ने ऐसा बताया कि भाई हमने तो छोड़ दिया रोकना हम कुछ उनको छेड़ते नहीं हैं, निकल जाने देते हैं लेकिन वो वो क्रम खत्म तो हुआ नहीं अभी कितने दिन तक चलता रहेगा ये भी ये भी साधक के लिए कठिन बात है कि भाई रोको मत छोड़ दो तो वो निकलता ही, निकलता ही रहे निकलता ही रहे निकलता ही रहे तो हम कब तक प्रतीक्षा करें इतना समय किसके पास है फिर तो शांति सम्पादन के लिए कौन सी घड़ी आएगी फिर योगवित तो होने की सामर्थ्य कब आएगी ऐसा प्रश्न उठता है तो इस पर भी काफी सोच विचार किया गया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि दार्शनिक दृष्टिकोण को भी साथ में रखना जरूरी है वैज्ञानिकता के साथ और वो दृष्टिकोण क्या है कि मैं जिसको कहकर हम लोग संबोधित करते हैं वह शरीर के भीतर तो कहीं कैद है नहीं शरीर के भीतर वो नहीं है और शरीरों के साथ काल में मालूम होता है कि मैं शरीर हूँ ऐसा लगता है लेकिन जिन्होंने शरीर और संसार की सहायता से सुख लेने की इच्छाओं का त्याग कर दिया उनके भीतर फिर कोई नया विकार पैदा नहीं होगा भूल क्या होती है साधक से कि हम भीतर के जमे हुए विकारों को निकलने का मौका तो देने लगे परंतु नए विकारों को भीतर जमा करना बंद नहीं किया इसलिए वो लगातार चलता ही रहता है चलता ही रहता है तो वैज्ञानिकता के तो साथ साथ दार्शनिकता को भी संग में रखो दार्शनिक सत्य क्या है तो दार्शनिक सत्य यह है कि कि जो आ, मेरा नयेपन है जिसको हम लोग सेल्फ कहकर संबोधित करते हैं उसका शरीरों से रचनात्मक संबंध तो है नहीं कभी हुआ नहीं कभी रहता नहीं है केवल उसकी सहायता से जब संसार का सुख भोगना हम पसंद करते हैं तो उसके साथ जुट जाते हैं और जब सुख लेने की कामनाओं का त्याग कर देते हैं तो संबंध छूट जाता है तो स्ट्रक्चरल रिलेशन नहीं है केवल फंक्शनल है रचनात्मक संबंध मेरा शरीरों से नहीं है केवल क्रियात्मक है तो इस बात को जान करके जब अपने को अपने निजस्वरूप के आनंद में रहने की आवश्यकता पैदा हो गई जब अपने में परम प्रेमास्पद प्रभु के प्रेमी होने की अभिलाषा पैदा हो गई, तो फिर दुहरा करके शरीरों की सहायता से संसार के सुख लेने की बात कभी जीवन में रखनी नहीं है तो इधर ये भी चलता रहता है नए नए सुख भोगों की कामनाओं से नए नए विकार पैदा भी होते रहते हैं। और शांति संपादन काल में पुराने विकारों के निष्कासन की प्राकृतिक प्रक्रिया भी चल रही है तो एक ओर से कूड़ा निकाला जा रहा है फेंका जा रहा है और दूसरी ओर से हम भरते जा रहे हैं इस भूल के कारण बहुत लंबा समय लग जाता है इस भूल को भी हम लोगों को नहीं रखना चाहिए क्या हो तो शांति संपादन की आवश्यकता जिस समय से पैदा हो उसी समय से तृप्त अतृप्त वासनाओं का प्रभाव भीतर जमा करना बंद कर देना चाहिए तो अतृप्त वासनाओं के कारण भी रह रह के जगत की ओर खिंचाव होता है और जो कामनाएं पूरी होती हैं, उन कामना पूर्ति के सुख कर भोगने से भी नए नए विकार पैदा होते रहते हैं तो तो भीतर में इच्छा पैदा हुई, तो इच्छाओं के कारण से शरीर और संसार से संबंध बन गया इच्छा पैदा हुई तो सुंदरता दिखाई देने लगी इच्छा पैदा हुई तो वस्तुओं के तरफ मेरी मेरा खिंचाव हो गया और इधर की ओर वृत्ति खिंच गई तो अपने उद्गम से बिछुड़ गई विमुख हो गई ये दशा हो गई तो जिनको परम शांति अभिष्ट है उनको भूतकाल की विकृतियों का नाश प्राकृतिक ढंग से होने देना चाहिए और अपनी सावधानी इतनी रखनी चाहिए कि फिर कोई नई विकृति पैदा करने का कारण मैं नहीं हूँ समझ में आता है ये, ये बहुत जरूरी बात है कि नई विकृतियों के पैदा होने देने की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता और पहले से जो जमा हो गया है उसी के पीछे परेशान होते रहते हैं सो भोगे हुए सुखों के प्रभाव से नई नई बातनाएं उदित होती रहती है उनको देख देख कर हम घबराते हैं घबराने की कोई बात नहीं है जब, जब आपने सुखद प्रवृत्तियों का अंत ही कर दिया तो उनके पुराने निशान जो बने हुए हैं वे मिट रहे हैं तो उसमें घबराने की क्या बात है जैसे मान लीजिए कि, कि शरीर में कहीं पर निकल गया था और उसका ऑपरेशन कराया गया सीरा लगाया गया मरहमपट्टी हो गई घाव ठीक हो गया भर गया लेकिन उसके बाद भी वो का निशान रख गया, गया है तो जिसका घाव ठीक हो गया और उसको उस निशान को देख करके कोई तकलीफ होती है क्या देख उसमें तो दर्द नहीं होता है तो ऐसे ही जब साधक वर्ग अपनी ओर से परम शांति को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं निज स्वरूप के परमानंद को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं परम प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो जिन्होंने जीवन के इस उच्चतम लक्ष्य को अपने सामने रख लिया उनको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि भूतकाल हमारा चाहे जैसा भी था अब वर्तमान से लेकर के भविष्य में फिर कभी हम नए विकारों को पैदा नहीं होने देंगे ये एक जरूरी बात है तो नए विकार पैदा होंगे नहीं और प्रभु का मंगलमय विधान इतना बढ़िया है कि पुराने जो बन बिगड़ चुके हैं बन अम, विकृतियां पैदा हो गई हैं, उनको मिटाने की जिम्मेदारी वे हम लोगों पर नहीं डालते हैं। भूतकाल में जो कुछ हमने कर दिया और उसके परिणाम से जो विकार पैदा हो गए उनको मिटाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा केवल वाली अकितन अच्छा प्रयत्न होकर चुपचाप रहना पड़ेगा तो जब हम अपनी ओर से सब कुछ करना छोड़ देंगे तो प्रकृति की शक्ति जो है वो स्वभाव से ही भूतकाल की जमा की हुई विकृतियों को निकाल करके खत्म कर देगी और बिल्कुल साफ हो जाएगा तो मैंने मनोवैज्ञानिक आधार पर ये अर्थ निकाला कि शांति काल में मनुष्य के मस्तिष्क में जो हलचल पैदा होती है और तरह तरह के चिंतन आरंभ होते हैं तो उन चिंतन के होने से व्यक्ति की शांति भंग नहीं होती क्योंकि शांति आपका आपके स्वरूप में है और ये हलचल शरीर के संग मिल करके उत्पन्न की हुई विकृतियों के कारण है आप जब शरीरों से असंग होने के लिए तैयार हो गए तो भूतकाल की क्रियाओं के आधार पर जो विकृतियां पैदा हुई थी वे विकृतियां अब आपको छुएंगी नहीं इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए तो मनोविज्ञान वेता कहते हैं कि मन में उठने वाले चिंतन से नुकसान नहीं होता वो प्रभु के मंगलमय विधान को तो वे लोग नहीं जानते हैं, उसको मानते नहीं है ये तो मैंने शाम महाराज से सीखा लेकिन वहाँ भी सच्चाई का ज्ञान उनको भी है तो वो कहते हैं कि मन में उठने वाली हलचल से व्यक्ति का कुछ नुकसान नहीं होता लेकिन उस हलचल को देख घबरा जाने से नुकसान होता है घबरा तो हो ये लोग कहते हैं कि उसके साथ अगर इमोशनल टीम आप ऐड कर दीजिएगा जैसे जैसे मान लो कि भूतकाल में किसी व्यक्ति से आपकी खटपट हो गई थी और उससे आपने अपमानित फील किया था कि किसी प्रकार की क्षति आपकी हुई थी लड़ाई झगड़े हो गए थे तो घटना बीत गई वो व्यक्ति आपसे दूर चला गया कुछ नहीं अब उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन शांति काल में आपके भीतर उसी झंझट की घड़ी में जो राग राज जम गया था अब साधना काल में जब आप जब आप शरीरों से ऊपर उठने के लिए तैयारी करने बैठे हैं, तो प्रकृति सहायता कर रही है और भीतर के दबे हुए उस पुराने राग द्वेश को चेतना में ला करके निकालना चाहती है तो मनोविज्ञान कहते हैं कि तुम बैठ के चुपचाप दिख जाए तो देखते रहो तो कोई नुकसान नहीं होगा वो निकल के खत्म हो जाएगा चित्त हल्का हो जाएगा मन एकदम शांत हो जाएगा तुम्हारा मानसिक स्तर जो है साफ हो जाएगा ऐसा कहते हैं और फिर अगर उस चित्र के उपस्थित होने से उस व्यक्ति को याद करके आपने नया क्रोध का इमोशन ले लिया घटना बीत गई लेकिन उसकी याद आने से फिर आपके काम गर्म होने लगे देखो तो भला आदमी को उसने मेरे साथ ऐसा किया था ऐसा किया था ऐसा किया था तो वो बीती हुई घटना और उस दूर हुए व्यक्ति पर फिर से अगर आपको क्रोध आ गया तो वो पुरानी विकृति साफ न हो करके नई जम गई समझ में आता है और अगर पुरानी चीज है अब उससे मेरा कोई मतलब नहीं है वो व्यक्ति भी मुझसे दूर हो गया वो घटना भी खत्म हो गई और भीतर जो कूड़ा करकट जमा हो गया है उसको तो मुझे निकाल के खत्म करना है उसको फिर से जमाना नहीं है ऐसा साधक का दृष्टिकोण स्पष्ट बना रहेगा तो वो चुपचाप बैठ के देखता रहेगा तो दूर से जैसे दो कुत्तों को लड़ता हुआ देख करके आपके भीतर की शांति भंग नहीं होती है तो भीतर में जमे हुए विकार जो निकलते रहेंगे तो उनको भी देख करके आपकी शांति भंग नहीं होगी धीरज रखिए थोड़ा सा और देखिए निकल रहा है सफाई हो रही है इस प्रकार हम सब लोग बाहर और भीतर दोनों तरफ के दृश्यों से अपने को असंग कर सकते हैं, जैसे जैसे बाहर के दृश्यों से साधक जन अपने को असंग कर लेते हैं वैसे भीतर के दृश्य से भी असंग कर लेते हैं बाहर भी जगत है तो मन के स्तर पर भीतर जो कुछ हो, हो रहा है वह भी तो जगत ही है भाई ये रहस्य समझ में आ रहा है कि नहीं जी? जैसे बाहर में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह भी जगत है तो आंख बंद करने पर मन के स्तर पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो भी जगत तो ही है वो भी संसार ही है क्योंकि मन बना है संसार की धातु से तीनों शरीरों में से सूक्ष्म शरीर की क्रिया है मन, ठीक है ना? तो जैसे स्थूल शरीर की रचना पंच भौतिक तत्वों से हुई है ऐसे सूक्ष्म शरीर की रचना भी सूक्ष्म जगत के तत्वों से हुई है वो भी तो जगत ही है उसकी क्रिया भी जगत की क्रिया ही है और उसमें दिखाई देने वाले चित्र भी जगत ही है तो अपने को दृश्य मात्र से असंग होना है तो बाहर के दृश्य से असंग रह सकते हैं हम तो भीतर के दृश्य से असंग क्यों नहीं रह सकते रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं गलती क्या हो जाती है तो साइकोलॉजिस्ट की सलाह मान लीजिए ये लोग कहते हैं कि आप उसके साथ इमोशनल पींज मत लगा दीजिए ज करते हैं हल्के हल्के रंग के प्रभाव को तो तो जैसे जैसे किसी पर हल्के गुलाबी रंग का की छाया पड़ जाए कि हरे रंग की छाया पड़ जाए तो कहते हैं ये ग्रीनिश टिंज है ये ये रेड टिंज है तो ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इमोशनल टिंज उसमें मत डालिए अर्थात जो जो चित्र मानस पर पुरानी भूलों के प्रभाव से अंकित हो गए हैं प्रकृति उनको निकाल रही है तो उनको भी अपने से दूर जानकर उनसे भी असंग रहते हुए उसमें किसी प्रकार के राग द्वेष का कलर मत चढ़ाओ उस पर किसी प्रकार का इमोशनल टीज मत लगाओ तो फायदा क्या होगा कि तुम बिल्कुल निर्विकार अपनी शांति में आप रह सकोगे और प्रकृति का जो कार्य है वो प्रकृति पूरा करके तुमने जो जो बिगाड़ दिया था उसको सुधार करके स्वस्थ और शांत बना के दे देगी ये रहस्य है शांति के संपादन का अब एक और भी बड़ी अच्छी मदद की बात है हम लोगों की वो क्या है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से भी अपने भीतर बाहर का चित्र देखा है मुख से बातचीत करते समय अलग अलग टोन निकलता है अलग अलग ध्वनि निकलती है किसी से बात करते समय बहुत मीठी ध्वनि निकलती है किसी किसी समय आदमी जरा उत्तेजित होकर बोलता है किसी किसी समय अन्य मनस्क होकर बोलता है तो अपनी बात भले में पता चलता हो लेकिन दूसरे जब हम लोगों से विभिन्न प्रकार के टोन में बोलते हैं तो समझ में आता है कि नहीं देख और मधुर ध्वनि निकल रही हो तो पसंद आता है और सड़क निकल रही हो तो बुरा लगता है है ना? तो आप देखेंगे कि अंतर की जो दशा है वो उसके कितने प्रकार के एक्सप्रेशन हैं कितनी अभिव्यक्तियां हैं मुखमंडल की आकृति बदलती है ध्वनि बदलती है पोस्टर बदलता है क्या क्या सब होता है तो वो सब विस्तार करने की जरूरत नहीं खास बात जो मैं कहने जा रही हूँ वो ये है कि आप अपने व्यक्तित्व का भीतर बाहर थोड़ा अध्ययन करके देखिएगा तो पता चलेगा कि जिस समय जो वर्तमान क्षण व्यक्ति को अपने लिए आशा जनक और सरस लगता है आशाजनक और सरस लगता है उस क्षण में उसके भीतर विकारों का प्रवाह नहीं रहता बहुत बढ़िया बात है प्रेमी स्वभाव के व्यक्तियों के साथ रहकर हम लोगों ने देखा है और भगवत भक्त जनों के पास बैठकर देखा है संत जनों के पास बैठकर देखा है अनुभव किया है और अपने को संभालने के काल में भी इन बातों की झलक मिलती रहती है पंचय मिलता रहता है तो भीतर में नीरसता हो तो बाणी में कठोरता रहती है भीतर में सरसता हो तो बाणी में मधुरता रहती है भीतर में कठोरता और असंतोष हो तो आंखों से एकदम जैसे कि चिंगारी निकलती है दृष्टि देखी नहीं जाती ऐसा होता है और भीतर में सरसता हो कोमलता हो तो दृष्टि में भी इतनी प्रियता भर जाती है कि जिस पर पड़ जाए उसका भी चित्त प्रसन्न हो जाए स्वामी महाराज कभी कभी ऐसी प्रीत भरी दृष्टि का वर्णन करते तो कहते आप थके नये ना थके अदर रहे मुस्कान छकी दृष्टि जाकर पड़े रोम रोम थक जाए प्रीति रस से परिपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसके भीतर मन चित बुद्धि इंद्रियां सब कुछ सुंदर हो जाता है सरस हो जाता है मधुर हो जाता है और, और पूरा ही पूरा जिसका व्यक्तित्व प्रेम रस में परिवर्तित तो हो गया उसकी बात तो मैं नहीं कह सकती लेकिन हमारे आपके हम सभी भाई बहनों के लिए वर्तमान स्तर में प्रेम तत्व जो बीज रूप में विद्यमान है भीतर उसकी बात मैं कह रही हूँ कि उसमें जैसे ही रत्न निष्पत्ति आरम्भ हो जाती है सरसता का प्रभाव रोम रोम को भरने लग जाता है तत्काल ही सब प्रकार की गतिया शांत होने लगती हैं बिल्कुल स्नायु मंडल में जो एसोसिएटिव चेन काम करते रहते हैं कभी यहाँ जा रहा है मन कभी वहाँ जा रहा है कभी किसकी याद आ रही है कभी किसकी याद आ रही है कभी कौन चिंता सता रही है कभी कौन भय सता रहा है कभी कौन प्रलोभन प्रेरित कर रहा है इस प्रकार से मस्तिष्क में जो एक बिल्कुल बिजली के करंट की तरह गति चिंता चल रही थी बड़ा ही स्वास्थ्यकर प्रभाव होता है हृदय की सरलता का वर्तमान का आशाजनक होना और जीवन में रस की अभिव्यक्ति ये दो बातें इतनी अच्छी हैं इतनी अच्छी हैं कि व्यर्थ चिंतन का नाश करने के लिए फिर कोई नया प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा बहुत ही स्वास्थ्यकर प्रतिक्रिया होती है एक प्रभु भक्त साधक के पास में बैठी थी बातचीत हो रही थी प्रभु की महिमा की चर्चा चल पड़ी तो मेरा सुना हुआ तो बहुत है स्वामी जी महाराज ने मुझे खूब उनकी महिमा सुनाई और मेरे भीतर के सब क्षोभ रोष को शांत किया सुना हुआ तो मेरा बहुत है लेकिन पूरा अनुभव किया हुआ नहीं है उन्हीं की कृपा से किसी किसी क्षण में उन्होंने कहीं कहीं अपनी महिमा का दर्शन करा दिया तो उतने से मेरे जीवन में बड़ा भारी एक आधार मिल गया ऐसा थोड़ा थोड़ा अनुभव है लेकिन जिनके पास में बैठी थी उनको तो मैं प्रेम स्वरूप ही मानती हूँ तो बातचीत के सिलसिले में जब प्रभु की महिमा की चर्चा चल रही थी और उस प्रभाव से वो व्यक्तित्व बिल्कुल अभिभूत होता चला जा रहा है लगाव सब बाहर के छूटते जा रहे हैं तो रस की वृद्धि होती जाती है और पराश्रय और परचिंतन और पर से लगाव बिना किसी प्रयास के अपने आप से छूटता जाता है कुछ समय के बाद ऐसा सुनने में आया कि आहा क्या आनंद है अपने आप में ही है उनकी महिमा से ही है उनकी उपस्थिति से ही है उनका दिया हुआ है इस अनुभव में जन्म जन्मान के सब विकार मिट जाते हैं सब विकार धुल जाते हैं अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग समाप्त हो जाते हैं उस रस के प्रवाह उसको मैं अपने को समझाने के लिए जीवन रस करती हूँ भगवत कृपा से भगवत अनुरागी संत के पास बैठकर जो कुछ मैंने देखा सुना दृष्टि तो मेरी बहुत छोटी कहाँ तक मैं देखती और बुद्धि तो मेरी अनेक शंकाओं में उलझी हुई कहाँ तक मैं समझती फिर भी मैं संत की भगवंत की कृपा मानती हूँ कि मेरी हैसियत से नहीं मेरी समझ के आधार पर नहीं उन्होंने अपनी कृपा से ही अपनी महिमा का दर्शन कराया तो मैंने यह जाना की साधक के जीवन में साधना के पथ पर आगे बढ़ने में अगर नया नया नवीन नवीन अलौकिकता का अनुभव नहीं होता है तो उसका एक ही कारण है कि वर्तमान हमारा सरस और आशाजनक उत्साहजनक नहीं है तो नहीं है ये बात अब तक के लिए हम लोगों ने सहन कर लिया मैंने भी सहन किया और आपने भी सहन किया लेकिन आज से इस क्षण से आगे से हम इसको सहन नहीं करेंगे क्यों करेंगे साधना के पथ पर चलते हुए साधक होकर अपने में जीवन की अभिव्यक्ति न हो सत्य का प्रकाश दिखाई न दे प्रेम की लहर में तरंगे न उठे तो इसको हम लोग क्यों सहेंगे अपराधी है सहने को नहीं सहे क्यों तो बर्दाश्त करेंगे जब वर्तमान आशाजनक है जब भविष्य अपना उज्ज्वल है जब मेरे जीवन का लक्ष्य मुझ में ही विद्यमान है और इसी वर्तमान में पलक मारते, जरा सा दृष्टिकोण को बदलते ही वह मुझको भीतर से रस में तरंगित कर सकता है तो शुष्क और कठोर जीवन लेकर क्यों बैठे दृष्टि में असंतोष और वाणी में रुखाई लेकर क्यों दुनिया में रहें दे? नहीं रहना चाहिए अभी नहीं रहना अपने ही में विद्यमान रस स्वरूप अपने ही स्वभाव से अपने ही प्रभाव से अपनी ही उदारता से मेरी रक्षा मेरे भूल काल में की मैं उनसे विमुख होकर कहां कहां क्या क्या, क्या नहीं करती फिर सब समय उन्होंने हम लोगों को संभाला कि नहीं संभाला जिस समय हम उनके मई गोद का निराकर करके अपने अहम का अभिमान दे करके संसार में अनर्थ करते फिरे उस समय भी उन्होंने हमें संभाला छोड़ा तुझे तो उनके ज्ञान का प्रकाश जो दीपक भीतर भीतर जल रहा है उसको बुझाया तुम्हें तो अगर बुझ गया होता तो आज हम लोग इस भवन में आकर कैसे बैठते नहीं बुझा वो दीपक जल रहा है प्रकाश में सत असत दिखाई दे रहा है और अगर उनसे बिछुड़ जाने के कारण उनकी करुणा और महिमा का निरादर करने के कारण उन्होंने अपनी मधुरता को रोक लिया होता तो हमारा जीवन सुगठित रह सकता था इसलिए बड़ी आशा की बात है कि मेरी नालायकी से वे परम करुणावान नाराज नहीं हुए मुझ पर उनकी महिमा का निरादर करके मैंने अहम के अभिमान में संसार में गर्जन किया देखिए कि प्रभु की करुणा प्रभु की महिमा इन सब बातों का निरादर करके गुरु के अभिमान में अहम की गर्जना करते हुए संसार में हम किए तब भी उन्होंने अपनी कृपा मुझ पर के हटाई